विवेकानंद साहित्य पत्रावली श्री प्रमदादास मित्र को लिखित शिमला कलकत्ता 14 जुलाई अठारह नवासी पूज्यपाद आपका पत्र पाकर बड़ी प्रसन्नता हुई इस परिस्थिति में बहुतों ने मुझे सांसारिकता की ओर झुकने की राय दी परंतु आप एक सत्यनिष्ठ और वज्र हृदय पुरुष हैं आपके उत्साह एवं साहसपूर्ण शब्दों से मुझे बहुत सांत्वना मिली है करीब करीब यहाँ की मेरी सारी कठिनाइयाँ दूर हो गई हैं केवल मैंने जमीन बेचने के लिए एक दलाल नियुक्त कर रखा है और आशा है कि वह शीघ्र ही बिक जाएगी उस स्थिति में मैं सारी चिंताओं से मुक्त हो जाऊंगा और सीधे आपके पास वाराणसी पहुँचूंगा आपका नरेंद्रनाथ। श्री प्रमदा दास मित्र को लिखित ईश्वर जयती वराहनगर कलकत्ता सात अगस्त अठारह महाशय आपका पत्र मिले एक सप्ताह से अधिक हो गया परंतु मुझे फिर ज्वर आ गया था इस कारण मैं अब तक उत्तर नहीं दे पाया। इसके लिए कृपया क्षमा करें बीच में डेढ़ माह तक मैं ठीक था पर दस दिन हुए फिर बीमार पड़ गया था अब स्वास्थ्य अच्छा है मुझे कुछ प्रश्न करने हैं और चूंकि महाशय आप संस्कृत के एक बड़े विद्वान है अतः मेरे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देकर मुझे कितार्थ करें पहला क्या उपनिषदों के अतिरिक्त वेदों में और कहीं सत्य काम जाबाल और जान श्रुति की कथा आई है दूसरा जहां कहीं शंकराचार्य अपने वेदांत सूत्रों के भाष्य में स्मृति का उदाहरण देते हैं तो वे प्रायः महाभारत का प्रमाण देते हैं परंतु हम इस बात का पूरा प्रमाण देखते हैं कि महाभारत के वन पर्व के अजगर उपाख्यान एवं उमा महेश्वर संवाद में तथा में जाति का आधार गुण धर्म है तो क्या उन्होंने इसका उल्लेख कहीं अपने अन्य ग्रंथों में किया है? तीसरा, वेदों के के अनुसार जाति विभाग वंश परंपरा अनुगत नहीं है फिर वेदों में इस बात का कहा उल्लेख हुआ है कि जाति जन्म से है चौथा श्री शंकराचार्य ने वेदों के इस बात का कोई प्रमाण नहीं निकाला कि शुद्र वेदाध्ययन का अधिकारी नहीं उन्होंने केवल यज्ञेन यज्ञ का प्रमाण इसलिए दिया है कि जब शुद्र यज्ञ करने का अधिकारी नहीं है तो अवश्य ही उपनिषदादि पढ़ने का भी उसे अधिकार नहीं है परंतु उन्हीं आचार्य ने अर्थातो तो ब्रह्म जिज्ञासा की व्याख्या करते हुए अर्थ के अर्थ के संबंध में कहा है कि उसका अभिप्राय वेदाध्ययन के पश्चात नहीं है क्योंकि पद प्रमाण के विरुद्ध पड़ता है कि संगीता और ब्राह्मण भाग का अध्ययन किए बिना उपनिषद नहीं पढ़े जा सकते और साथ ही वैदिक कर्मकांड और वैदिक ज्ञानकांड में कोई पूर्वा प्रभाव नहीं है इससे यह स्पष्ट है कि वेदों के कर्म कांडीय ज्ञान के बिना भी किसी को उपनिषद पढ़कर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है अतएव यदि कर्मकांड और ज्ञान में कोई पूर्वापर संबंध नहीं है तो शूद्रों के विषय में न्यायपूर्वकम आदि वाक्यों द्वारा आचार्य क्यों अपने वाक्यों को ही खंडित कर रहे हैं शुद्ध को का अध्ययन क्यों अपने एक, एक अद्भुत ग्रंथ है ईसाइयों में भी त्याग वृत्ति वैराग्य और दास्य भक्ति के कितने ऊंचे उदाहरण है यह जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कदाचित आपने यह पुस्तक पहले पढ़ी हो यदि नहीं पढ़ी तो कृपया अवश्य पढ़िए आपका नरेंद्र नाथ